विवेकानंद साहित्य हिंदू और ईसाई तुमसे सदैव यह कहा जाता है कि हिंदू पत्थर की पूजा करता है अब इन लोगों की आत्माओं के के आतुर संबंध में तुम क्या समझते हो इन पाश्चात्य देशों को आने वाला मैं पहला संन्यासी हूँ संसार के इतिहास में यह प्रथम अवसर है जब एक हिंदू संन्यासी ने समुद्र पार किया है किन्तु हम ऐसी आलोचनाएं सुनते रहते हैं और इन बातों के विषय में सुनते भी हैं और मेरे राष्ट्र वालों का तुम्हारे प्रति साधारण दृष्टिकोण क्या है वे हंसते हैं और कहते हैं वे शिशु हैं वे भौतिक विज्ञान में महान हो सकते हैं वे बड़ी बड़ी चीजें बना सकते हैं पर धर्म में वे, वे केवल शिशु हैं मेरे देश वालों का यही दृष्टिकोण है एक बात मैं तुमसे कहूँगा और मेरा आशय अप्रिय आलोचना नहीं है तुम क्या करने के लिए मनुष्य को सिखाते शिक्षा देते वस्त्र देते और द्रव्य देते हो इसी के लिए ना कि वे मेरे देश में जाकर मेरे सभी पूर्वजों को मेरे धर्म को और सभी बातों को कोसे और गालियां दें। वे एक मंदिर के निकट जाते हैं और कहते हैं हे मूर्ति पूजको तुम नरक में गिरोगे पर वे भारत के मुसलमानों के प्रति ऐसा करने का साहस नहीं करते क्योंकि वहां तलवार निकल पड़ेगी किंतु हिंदू बहुत नम्र होता है वह मुस्कुरा कर चल देता है और कहता है मूर्ख को बकने दो उनका यही दृष्टिकोण है और तब यदि तुमको जो अपने आदमियों को गालियां देना और आलोचना करना सिखाते हैं नितांत सदुद्देश्य से, से भी तनिक भी आलोचना से छूटा भी हूँ तो तुम शहर उठते हो और चिल्लाते हो हमें न छुओ हम अमेरिकन हैं हम संसार के सब लोगों की आलोचना करते हैं उन्हें कोचते हैं उन्हें गालियां देते हैं उनसे कुछ भी कहते हैं पर हमें न छुओ हम छुई मुई हैं तुम जो चाहो सो करो पर साथ ही मैं तुमसे बताने जा रहा हूँ कि हम जैसे हैं वैसे रहते हुए संतुष्ट हैं और एक बात में हम अधिक अच्छे भी हैं हम अपने बालकों को ऐसा भयानक चीज़ें निगलना नहीं सिखाते जहाँ हर अन्य वस्तु तो प्रसन्नता देने वाली है केवल मनुष्य ही नीच है और जब कभी भी तुम्हारे पुरोहित हमारी आलोचना करें वे यह याद रखें कि यदि संपूर्ण भारत उठ खड़ा हो और हिंद महासागर के तल का संपूर्ण कीचड़ उठा ले और उसे पाश्चात्य देशों की ओर फेंके तो भी यह उसका अति सूक्ष्मांश भी न होगा जो तुम हमारे साथ कर रहे हो और यह किस लिए क्या हमने कभी एक भी धर्म प्रचारक संसार में किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए भेजा हम तो तुमसे कहते हैं तुमको तुम्हारा धर्म कल्याणकारी हो पर मुझे अपना धर्म रखने दो तुम अपने धर्म को आक्रामक धर्म कहते हो तुम आक्रामक हो पर तुमने कितने को पाया है संसार में हर छठवा व्यक्ति चीनी प्रजा है अर्थात बौद्ध है और तब जापान तिब्बत रूस और साइबेरिया और बर्मा और शाम है और यह चाहे अच्छा ना लगे किंतु यह ईसाई नैतिकता यह कैथोलिक संप्रदाय सब उन्हीं से निश्रित है